को बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मणतीन याग्यवल्क भुज्यु संवाद अथहैनम भुज्युर्लाह्यायनिप्प्रक्ष ग्रहा्रहलक्षण बंधन मुक्त यस्मा संप्रयोजका मुक्तो मुच्यते येन वह संसरती स मृत्यु तस्मा च मोक्ष उपपद्यस्मा मृत्यु मृत्युरस्ती मुक्तस्य च न गति क्वचि सर्वोस्द नाम मात्रवशेष प्रदीप इति चावृत अथ हैनम भज्युर्लाचा ये प्रपक्ष ग्रहरूप बंधन का वर्णन किया गया जिस संप्रयोजक बंधन से मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है और जिससे बधा होने पर वह संसार को प्राप्त होता है वही मृत्यु है उससे मुक्त होना संभव है क्योंकि उस मृत्यु का मृत्यु भी है और जो मुक्त है उसका कहीं गमन नहीं होता क्योंकि वह तो प्रदीप निर्माण के समान सबका उच्छेद होकर केवल एक नाम मात्र अवशिष्ट रह जाता है ऐसा निश्चय किया जा चुका है तथा संसरता नाम कार्य करना नाम स्व कारण संसर्गे सामने भुक्ता नाम अत्यमेवनुपादन संसता पुनरुत्दन येन प्रयुक्ता कर्मचारणकक्षेण सर्वोसादो मोक्षा तच पुण्य पुण्यपापाक्षम कर्म पुण्यो वैपुण्यन कर्मणा भवती पाप पापेन इत्यावधारित संसार संसारः उनमें संसार बंधन को प्राप्त और मुक्त होते हुए देह और इंद्रियों का अपने कारण से संसर्ग होना समान होने पर भी मुक्त पुरुषों को उनका पुनः सर्वथा अग्रहण होता है और जिसकी प्रेरणा से संसार में आने वाले पुरुषों को उनका पुनर्ग्रहण होता है वह कर्म है ऐसा विचार पूर्वक निर्णय किया गया है उस कर्म का क्षय हो जाने पर नाम मात्र शेष बाकी सबका उच्छेद हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं वह कर्म पुण्य और पाप संज्ञा वाला है क्योंकि पुण्य कर्म से पुण्य शरीर युक्त होता है और पाप कर्म से पाप शरीर युक्त ऐसा पहले निश्चय किया गया है इसका किया हुआ ही संसार है तथा पुण्य स्थावर जमेशु स्वभावुखबहलेशु नरक प्रेतादि पुनः प्रेता दुखमुवन पुनर्जा मृमाचे सर्वलोका प्रसिद्ध यस्तु शास्त्रीय पुण्यो वैपुण्य कर्मण बत्र क्रियत इह श्रुत्या च कर्मा सर्व पुरुषार्थ सर्वुषाथ साधनमी सर्वे श्रुति स्मृतिवादा मोक्षा ताप्तावत्कर्षा तबोत्कर्ष प्राप्ति तस्मा पुण्योत्कर्षेण मोक्षो भविष्यशंका सैत सा निवर्तव्या ज्यास प्रकृष्ट कर्मण एतावती गति व्याकृत व्याकृत व्यातनामूपास्पद्वात कर्मणस्तफल चे नि व्याकृतर्मीण अनामूपात्मक क्रियाकारकस्वभावर्जिते कर्मण व्यापारोस्ती यपार स संसार एवत प्रदर्शनाय ब्राह्मणम आरभ्य उनमें पाप कर्म से जिनमें स्वभावतः ही दुख की अधिकता है उन नरक तिरक एवं प्रेतादि स्थावर जंगम जोनियों में पुनः पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होता हुआ पुरुष दुख अनुभव करता है यह बात राज मार्ग के समान समस्त जगत में प्रसिद्ध है यहाँ श्रुति पुण्य वैपुण्यन कर्मणा भवती इस वाक्य से प्रतिपादित जो शास्त्रीय मार्ग है उसी में आदर करती है पुण्य कर्म ही समस्त पुरुषार्थों का साधक है ऐसा समस्त श्रुति स्मृतियों का सिद्धांत है अतः पुरुषार्थ होने के कारण मोक्ष का भी उस पुण्य कर्म से साध्य होना प्राप्त होता है जितने जितने पुण्य की उत्कृष्टता होती है उतनी उतनी ही फल की उत्कृष्टता प्राप्त होती है इसलिए ऐसी आशंका हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्ष से मोक्ष प्राप्त होगा तो इसकी निवृत्ति करनी चाहिए ज्ञान सहित प्रकृष्ट कर्म की तो इतनी संसार मात्र ही गति है क्योंकि कर्म और उसके फल के आश्रय व्याकृत नाम रूप ही है जो किसी का कार्य नहीं है उस नित्य अव्याकृत धर्मा नाम रूप रहित कारक फल स्वभावहीन होने में कर्म का कोई व्यापार नहीं हो सकता और जहाँ व्यापार है वह संसार ही है इस बात को प्रदर्शित करने के लिए ही यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है कस्य विद्या कर्म कार्यांतर फलमस्ती, कार्यांतर मारमत कार यू कचिदुच्य इति तत्र तन्न आरभतार मोक्षस्य बंधन नाश एवं मोक्षः न कार्यभूत बंधन न कर्मणा नाशः चा विदेत्योचा अविद्याश उपपद्य दृष्टिच्च कर्मसाथ्य उत्पत्प्ति संस्कार कर्मसाथ्य विषया उत्पादय प्रापय च संस्कर्तम कर्मणो ना तो व्यतिष् कर्मसाथ्य लोके अप्रसिद्धवात् न च मोक्ष अन्यतमः अविद्या अविद्यामात्र व्यवहित इतवोचाम कुछ लोगों का जो कथन है कि फलाकांक्षा से रहित होकर किया हुआ विद्या सहित कर्म विष और दधि आदि के समान कार्यांतर का आरंभ करता है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार केवल विष और दधि मृत्यु तथा ज्वरादि के कारण होते हैं किंतु औषध विशेष और सरकरा के साथ सेवन किए जाने पर वे ही आरोग्यवर्धक हो जाते हैं उसी प्रकार यद्यपि केवल कर्म बंधन का कारण है तथापि निष्काम और ज्ञान के सहित होने पर वही मुक्ति का कारण हो जाता है सो तो ठीक नहीं है क्योंकि मोक्ष का आरंभ होने वाला नहीं है मोक्ष तो बंधन का नाश मात्र ही है वह किसी का कार्य नहीं है और बंधन अविद्या है ऐसा हम कह चुके हैं तथा अविद्या का कर्म से नाश होना संभव नहीं है क्योंकि जिनमें कर्म का सामर्थ्य है वे विषय तो प्रत्यक्ष है, उत्पत्ति प्राप्ति विकार और संस्कार ही कर्म के सामर्थ्य के विषय हैं उत्पन्न करने प्राप्त कराने विकार करने और संस्कार करने में ही कर्म का सामर्थ्य है कर्म के सामर्थ्य का इनसे भिन्न कोई विषय नहीं है कारण लोक में कर्म के सामर्थ्य का कोई अन्य विषय प्रसिद्ध नहीं है और इनमें से ही किसी एक पदार्थ का नाम मोक्ष है या नहीं वह तो केवल अविद्या से ही व्यवधान युक्त है ऐसा है। हम कह चुके हैं भवतु केवल सवणा एवं स्वभावता विद्या संयुक्तस्य तु संयुक्त से तो निर्भित संदेहतेथा स्वभाव दृष्टमशक्तिवे अपि पदार्थानाम विशद्यादीना विद्या मंत्र शर्करादि संयुक्तान अन्वय विषये सामर्थ्य तथा कर्मणोप्य चेत पूर्वपक्ष ठीक है केवल कर्म का ऐसा ही स्वभाव रहे किंतु जो ज्ञान सहित और फलाशा से रहित है उसका दूसरा स्वभाव है यह बात देखी गई है कि जो अन्य शक्ति वाले माने गए हैं उन विष एवं दधि आदि पदार्थों का विद्या मंत्र एवं शर्करादि से संयुक्त होने पर अन्य विषय में सामर्थ्य हो जाता है इसी प्रकार विद्या सहित कर्म का भी अन्य स्वभाव हो सकता है ऐसा माना जाए तो न तत्र ती कर्मणा उक्त विषय व्यतिरिक विषयांतरे सामर्थ्यास्तित्वे प्रमाण न प्रत्यक्ष न अनुमान नार्थापत्तिर्ना न सिद्धांती ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है यहाँ कर्भ के उक्त विषयों से भिन्न किसी अन्य विषय में सामर्थ्य होने का न प्रत्यक्ष प्रमाण है न अनुमान है न उपमान है न अर्थापत्ति है और न शब्द प्रमाण है ननु फलांतरा चोदनाथपत् प्रमाण कर्मण च कलते ना मोक्षस्ते फलमस्त फलमिति मोक्षस्तेषा फलमी गम्युषा न प्रवर्तेर पूर्व किंतु नित्य और निष्काम कर्मों का मोक्ष के सिवा कोई अन्य फल न होने पर किसी अन्य कारण से इनकी विधि की उत्पत्ति न होना ही इसमें अर्थापत्ति प्रमाण है तात्पर्य यह है कि नित्य कर्मों का विश्वजिता जतना विश्वजित याग से जजन करे इस वाक्य में याग कर्तव्यता रूप विधि देखी जाती है इस विधि का कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिए अर्थात यह बतलाना चाहिए कि विश्वजीत याग से कौन यजन करे तो यहां तो वहां स स्वर्ग सर्वान प्रत्यविशिष्टत्वाद अर्थात जहां किसी कर्म का कोई विशिष्ट फल न बतलाया गया हो वहां उसका फल स्वर्ग ही समझना चाहिए क्योंकि स्वर्ग सभी कर्मों का सामान्य फल है इस न्याय से स्वर्ग काम स्वर्ग की इच्छा वाला ही विश्वजीत या का नियोज्य है ऐसी कल्पना कर ली जाएगी यही विश्वजित न्याय है नित्य कर्मों का विश्वजीत न्याय से तो कोई फल कल्पना किया ही नहीं जाता और उनका कोई श्रुत फल भी है नहीं तथा उनकी विधि है ही इसलिए परिवेशता परिशेषता मोक्ष ही उसका फल है ऐसा जाना जाता है नहीं तो पुरुषों की उन्में प्रवृत्ति नहीं होगी ननु विश्वजाएव आयातो मोक्षा फल से कल्वाद मोक्षे वा फले कल्पिते पुरुषा न प्रवृत्तेरने मोक्ष फल कलप्य सुतार्थापत्या यहाँ विश्वजिति नवे सती कथम उच्यते न नवती फल च कलप्य विश्वजिन्याय्ष नवती वती थी विप्रति सिद्धम अभिधीयते सिद्धांति तब तो यहाँ भी विश्वजीत न्याय ही आ जाता है क्योंकि मोक्ष रूप फल की कल्पना की गई है मोक्ष अथवा किसी अन्य फल की कल्पना न करने पर पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी इसी से विश्वजीत याग के स्वर्ग रूप फल के समान यहाँ सुत्यार्थापत्ति से मोक्षरूप फल की कल्पना की जाती है जहाँ कोई बात स्वीकार किए बिना किसी श्रुत अर्थ में आपत्ति या अनुपपत्ति आती हो वहाँ उसे स्वीकार करना पड़ता है यही स्तार्थापत्ति प्रमाण है मोक्ष रूप फल स्वीकार किए बिना नित्य कर्मों में किसी की प्रवृत्ति न होने से उसकी विधि व्यर्थ हो जाएगी इसलिए स्वतार्थापत्ति प्रमाण से वह स्वीकार करना पड़ता है किंतु ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जाता है कि यहाँ विश्वजित न्याय नहीं है फल की कल्पना भी की जाती है और विश्वजित न्याय भी नहीं है यह कथन तो विरुद्ध है मोक्ष न नवती चेन्ना प्रतिज्ञा कर्म कार्यार विधदध्यादी वदारभत प्रतिज्ञात स चेन्न मोक्षक कार्य न फलमेवती प्रतिज्ञा हीय्ते ही कर्म कार्यत्वे च मोक्षस्य सर्गादी फलेभ्यो विशेषो वक्तव्यः अथ कर्म न कार्य नवती निक्ष मोक्षः वक्त नफलशब्देदमात्रे विशेष इति कल न च कार्य फल शब्द भेद विशेषः मोक्ष नि कर्म भी क्रिय है नित्याम कर्मणाम फलम न कार्यम इति चय्रति सिद्धो भी थीयेत इति यदि कहो कि मोक्ष तो किसी का फल ही नहीं है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होती है तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि विष और दधि आदि के समान नित्य और निष्काम कर्म कार्यांतर का आरंभ करता है यदि वह मोक्ष कर्म का कार्य फल ही न हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती है यदि मोक्ष कर्म का कार्य है तो स्वर्गाली फलों से उसका भेद बतलाना चाहिए और यदि वह कर्म का कार्य नहीं है तो मोक्ष नित्य कर्मों का फल है इस वाक्य का क्या अर्थ होगा यह बतलाना चाहिए कार्य और फल शब्दों के भेद मात्र ही किसी भेद की कल्पना नहीं की जा सकती मोक्ष किसी का फल नहीं है और नित्य कर्मों से होता है वह नित्य कर्मों का फल है और कार्य नहीं है यह सब विषय तो विरुद्ध ही कहा जाता है जैसे कोई कहे अग्नि शीतल है ज्ञानवादिति चेत यथा ज्ञान से कार्य मोक्षो ज्ञान न तद्वत् कर्म कार्यत्वमिति चेत न अज्ञानकान सेवधानतकवाद ज्ञान से मोक्षो ज्ञान कार्य मृत्यु पचर्यते निवर्ते न तो कर्मण निवर्तव्यज्ञान न चाजान व्यति मोक्षा व्यवधान कलयुत शक्य नि कलयुँ शक्य निक्षा साधकस्व्यति यक निवर्तेत निवर्तेत यदि कहो कि वह ज्ञान के समान उसका फल है अर्थात जैसे ज्ञान द्वारा न किया जाने पर भी मोक्ष ज्ञान का कर्म कहा जाता है उसी प्रकार वह कर्म का भी कार्य हो सकता है तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति करने वाला है ज्ञान मोक्ष के अज्ञान रूप व्योधान की निवृत्ति करने वाला है इसलिए उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञान का कार्य है किंतु कर्म से अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञान के सिवा मोक्ष के किसी अन्य व्यवधान की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके कि कर्म से निवृत्ति हो क्योंकि मोक्ष नित्य है और साधक के स्वरूप से अभिन्न है अज्ञान में वह निवर्त चेन्न विलक्षणवाद अभिव्यक्ति लक्षण ज्ञानेन विरुद्ध्य कर्म तो नाजान ज्ञान ना तेनालीलक्षण कर्म यदि ज्ञानाभाव यदि संशय ज्ञान यदि विपरीत ज्ञानम उचते ज्ञान मतलब तज्ञाने नाव निवर्त्यते न तो कर्मणा अतमें यदि कहो कि कर्म भी अज्ञान की ही निवृत्ति करता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि कर्म ज्ञान से विलक्षण है अज्ञान अकाशरूप है वह प्रकाश रूप ज्ञान का ही विरोधी है कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है इसलिए कर्म कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है इसलिए कर्म ज्ञान से विलक्षण है यदि ज्ञानाभाव को संशय ज्ञान को अथवा विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहा जाए तो इन सभी की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है किसी भी कर्म से नहीं हो सकती क्योंकि उसका इनमें से किसी भी प्रकार के अज्ञान के साथ विरोध नहीं है अथादृष्ट कर्मण निवर्त अज्ञान निवर्तक कल्पयी चेन्न ज्ञानन अज्ञाननृत्त गम्यम अदृष्टनिवृत्तिकनापत्ते यहां व्रीही ना दुष्निवृत्त गम्यम अग्निहोत्रादी निकर्म कार्याा न कल्य दुष्निवृत्ति निर्वित्ति नित्य कर्म तद्ञानिवृत्तिरकर्म कार्यादिष्टा निकलते ज्ञान विरुद्धवृतकर्माण अवोचा यदि विरुद्ध ज्ञान कर्म भीदेवलोक प्राप्ति निमित्त विद्या दैवलोक इति है यदि कहो कि कर्मों का अज्ञान निवृत्त नदिष्ट फल है ऐसी कल्पना कर चाहिए तो ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति जब साक्षात अनुभव होती है तो अदृष्ट फल के रूप में निवृत्ति की कल्पना करने उपयुक्त नहीं है जिस प्रकार मूसल से कूटने पर धान के तुष की निवृत्ति होती है यह स्पष्टतया ज्ञात होने पर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि वह अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों का अदृष्ट कार्य है इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति भी नित्य कर्मों का कार्य एवं अदृष्ट फल है ऐसी कल्पना नहीं की जाती ज्ञान से कर्मों का विरोध है यह तो हम अनेकों बार कह चुके हैं जो ज्ञान कर्मों से अविरुद्ध है वह तो विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है श्रुति के अनुसार देवलोक की प्राप्ति का कारण है ऐसा पहले बताया गया है किंचान्यत कल्पे च फले नित्याम कर्मणाम सुताकर्म भी विरुद्धते कार्यमेव न द्रव्यगुणकर्मा कार्यमती किंत यस्मिन् कर्मण सामर्थ्यमेव न यस्मिन् दृष्टि किंवा यस् फलम् अविरुद्धम् यद तत् कल्यता पुरुष प्रवृत्ति जानवश्यम जना चेतक कर्म कल कर्मा कर्माविरुद्ध विषय एव सुर्थपत्ते क्षीण्वा नि मोक्षा फल कल्पयुम न शक्य है तदवधान अविरुद्धवाद इष्ट सामर्थ्य विषय इसके सिवा यदि श्रुति प्रतिपादित नित्य कर्मों के फल की कल्पना करनी ही है तो जो कर्मों से विरुद्ध स्वभाव वाला है जो द्रव्य गुण और कर्मों का कार्य ही नहीं हो सकता तथा जिनमें कर्म का सामर्थ्य ही नहीं देखा गया क्या उसी की कल्पना करनी चाहिए अथवा जिसमें कर्मों का सामर्थ्य देखा गया है तथा जो कर्मों का अविरुद्ध फल है उसकी कल्पना की जाए यदि पुरुषों की प्रवृत्ति कराने के लिए कर्म फल की कल्पना करनी आवश्यक ही है तो सु, सुतार्थापत्ति का परयसान कर्म के अविरोधी विषयों उत्पत्ति आपती संस्कार और विकार में ही होने के कारण उन्हीं की कल्पना करनी चाहिए नित्य मोक्ष अथवा मोक्ष के व्यवधानभूत अज्ञान की निवृत्ति ये कर्मों के फल रूप से कल्पना नहीं किए जा सकते क्योंकि कर्म और अज्ञान का अविरोध है और जिन उत्पत्ति आदि में उनका सामर्थ्य देखा गया है वे भी उनके विषय हैं